पुराण उमा संहिता तब राजा सूरज शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार हो नगर से बाहर निकले और गहन मन में चले गए वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा जो चारों ओर फूलों के बगीचे लगे होने से बड़ी शोभा पा रहा था वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी सब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे मुनि के शिष्यों प्रशिष्यों तथा तो उनके भी शिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था महामते मेधा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली आदि आदि अल्प शक्ति वाले पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे वहां जाने पर मुनीश्वर मेधा ने मीठे वचन भोजन और आसन द्वारा उन परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया एक दिन राजा सूरज बहुत ही चिंतित तथा तो मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे इतने में ही वहाँ एक आ राजा ने उससे पूछा, भैया, तुम कौन हो और किस लिए यहां हो? क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रहे हो? यह मुझे बताओ राजा के मुख से यह मधुर वचन सुनकर वैश्य प्रवर समाधि ने दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रेम और नम्रता वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया वैश्य बोला राजन मैं वैसे हूँ मेरा नाम समाधि है मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ परंतु मेरे पुत्रों और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है अतः अपने प्रारब्ध कर्म से दुखी हो मैं वन में चला आया हूँ सागर प्रभो यहाँ आकर मैं पुत्रों पौत्रों पत्नी भाई भतीजे तथा अन्य सुहदों का कुशल समाचार नहीं जान पाता राजा बोले दिन दुराचारी तथा धन के लोभ पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है उन्हीं के प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो वैश्य ने कहा राजन आपने उत्तम बात कही है आपकी वाणी सार गर्भित है तथा स्नेह पात से बधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेधा के पास गए वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा भगवान आप हम दोनों के मोह पास को काट दीजिए मुझे राज लक्ष्मी ने छोड़ दिया और मैंने घनवन की शरण ली तथापि राज्य छिन्न जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है और यह अवैश्य है जिसे स्त्री आदि स्वजनों ने घर से निकाल दिया है तथापि उनकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो रही है इसका क्या कारण है बताइए समझदार होने पर भी हम दोनों का मन व्याकुल हो गया यह तो बड़ी भारी है ऋषि बोले राजन सनातन शक्ति स्वरूप जगदम्बा मन को खींचकर मोह में ढाल देती हैं प्रभो उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है वे परमेश्वरी ही रज सत्व और तम इन तीनों गुणों का आश्रय ले अनुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि पालन और श्रृहार करती हैं निपश्रेष्ठ जिसके ऊपर वे अनुसार रूप धारण करने वाली वरदायी जगदम्बा प्रसन्न होती है वही मोह के घेरे को लांग पाता है